के गुरुदेव कहते हैं वशिष्ठ महाराज वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी ये जगत परिवर्तनशील है स्थिर नहीं रहता और तुच्छ है और सापेक्ष है नेत्र की अपेक्षा दृश्य दिखेगा सूत्र की अपेक्षा सुनाई पड़ेगा और वासना के अनुसार उसका अर्थ अर्थघटन होगा और स्थिर नहीं रहता ऐसे तुच्छ जगत को प्राप्त करके कोई सुखी रहा हो ऐसा बताओ परिवर्तन हो जाता है या तो वस्तु बदलती या तो इंद्रियों की क्षमता बदलती है या तो अपनी इच्छा बदलती है ऐसे तुच्छ जगत के लिए प्रयत्न करना महामूर्खता है अपने आत्मदेव को पाने का प्रयत्न करो जो शाश्वत तत्व है जो स्थिर तत्व है वो आत्मा परमात्मा देव है वो शांत है सुखरूप है नित्य नवीन रस रूप है अद्भुत सामर्थ्य का स्रोत है वो आत्मदेव जगत क्षण है नाशवान है इसमें मूढ़लोक आस्था करते हैं तुम महाबुद्धिमान हो अपने आत्म स्वभाव का आश्रय करो जिसमें भगवान विष्णु भगवान शिव भगवान ब्रह्मदेव और योगेश्वर का मन विश्रांति पाता है उसी परमात्मा में तुम विश्रांति पाओ नानक जी कहते हैं देखत नैन चलो जग जाई देखते देखते जगत और जगत की वस्तुएं बदल रही है देखत नैन चलो जग जाई का मांगूं कुछ छिर न रहा शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जय ही जाना ता ही भजन तजी भाव न आना जिसने उस रोम रोम में रमने वाले अंतर्यामी परमेश्वर का स्वभाव जाना उसका भजन छोड़कर, दूसरे किसी भाव में अवस्था में फिसलता नहीं टिकता नहीं रुकता नहीं तो राम का स्वभाव क्या है जो सत है वो राम है जो चेतन है वो राम है जो आनंद स्वरूप है वो राम है जो रोम रोम में रम रहा है प्राणी मात्र का हेतु कल्याण करता है परम समर्थ है। बोले समर्थ है अंतर्यामी है लेकिन हमें क्या फायदा बोले सुहृद भी है समर्थ है अंतर्यामी और हमारा हितेश ही प्राणी मात्र का है सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए उस परमेश्वर को सब अपने लगते हैं सभी उन्हीं के अंग उन्हीं के रूप हैं जैसे हर सब तरंग समुद्र का रूप है ऐसे ही सभी जीव पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है जानते नहीं इसलिए वासना करके लोफरों के संपर्क में आकर दुखी होते हैं काम लोफर है कामी बनाकर कमर तोड़ के चला जाता है क्रोध अशांत करके चला जाता है लोग वासना को उद्विग्न करके चला जाता है मोह परिवार में बांध के चला जाता है इनका आश्रय न लो ये आगमो अपाई नो अनित शीतो सुख दुख तथा मान अपमान ये ठंडी गर्मी सुख दुख और मान अपमान ये आने जाने वाले तान तिथिक्षस्व भारत उनको थोड़ा सह लो इनमें विचलित मत इनको सत्य मत मानो और इन विकारों से जुड़कर अपने निर्विकार स्वभाव से गिरो मत काम आया आप काम ही हो गए काम चला गया आप शांत हो गए क्रोध आया आप क्रोधी हो गए क्रोध चला गया तो आप मूल स्वरूप में आ गए मोह आया तो आप मोह ही हो गए अहंकार आया अहंकारी हो गए लेकिन आपका असली स्वरूप मोह को भी जानता है काम को भी जानता है क्रोध को भी जानता है अहंकार को भी जानता है तो जिसे सब जाना जाता है उसी परमेश्वर स्वभाव को जानो तो श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञात्वा देवम मुचते सर्व पाशे उस परमात्मा देव को जानने से सारे पाशों से सारे बंधनों से व्यक्ति छूट जाता है अब लादिन मारा गया है ये नाटक सुना आपने हमने वो तो कभी का मारा गया था अभी तो अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं अपनी इमेज बनाने के लिए जो कुछ करते राजनेता को करने उनको जो अड्डा बनाना था पाकिस्तान में चीन के और हिंदुस्तान के ऊपर हावी होने के लिए उन्होंने अपना बना लिया अब लादिन मारा गया ये कर दिया वो कर दिया सब कहानी सब सेटिंग जो हो गया लेकिन लादिन को भी अनुभव होगा और बुश को भी अनुभव होगा कि लड़ाई झगड़े में कोई सार नहीं है आतंग में अथवा युद्ध में संघर्ष में कोई सार नहीं है संघर्ष करने वाले दोनों देर सभ्य थकते हैं दुखी होते प्रीति की एकता संघर्षता में एकता नहीं है प्रीति में एकता है व्यवहार में भी एकता नहीं हम सभी को एक जैसे मकान नहीं दे सकते सभी को एक जैसा भोजन नहीं दे सकते अरे सभी के भोजन की मांग भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं लेकिन सभी के गहराई में प्रेम की प्यास है आप प्रेम सभी को दे सकते हैं प्रेम के नाते सभी आपके हैं चाहे मज़हब अलग हो चाहे जाति अलग हो चाहे वेशभूषा विचार अलग हो लेकिन सब सुख चाहते शांति चाहते स्नेह चाहते सम्मान चाहते वो चीज़ आप देने लग जाओ ईश्वर के नाते क्योंकि मेरे अल्लाह है मेरे रब है मेरे ईश्वर है नाम अलग है तो वास्तविक में प्रेम स्वभाव परमात्मा का है प्रेम न खेतो उपजे प्रेम न हाट बिकाये राजा चहो प्रजा चहो शीश दे जाए अपना अहम और अपनी मान्यता छोड़कर दूसरे के मंगल चिंतन करो सबको अन्न धन औषध सुविधा नहीं दे सकते लेकिन सबके मंगल की भावना करने से आपकी मंगल में भावना काम देगी बुराई रहित होने का संकल्प करो सब का हम भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करेंगे किसी का बुरा नहीं सोचेंगे किसी को बुरा नहीं मानेंगे भले अभी बुरा दिखता है तो उसका मन बुरा है उसकी वासना बुरी है उसकी समझ बुरी है ये समझ बदलती है मन बदलता है मैं यहाँ गंगा किनारा अभी घूमने गया वो लड़का मिला जो दो वर्ष कुछ वर्ष पहले भी मिला था बड़ा इम है ऐसे चलता था पहलवान के अदा से तो मैं पूछा तुम क्या चाहते हो बोले मेरा जीवन तो मैं तब सफल मानूंगा कि ये फॉरेस्ट में से सबसे बड़े में बड़ा पेड़ उखाड़ के अपने कंधे पे ले जाके के बाहर कर दूँगा समझूंगा जिंदगी में मैंने कुछ कर लिया मैं क्या अच्छा बच्चे तब होगा सत्रह साल का अभी बीस इक्कीस का होगा अभी भी मिलता रहता मैं क्या अब क्या है बोले नहीं ये सब बेकार है फालतू बात उस समय मैं बोलता कि तेरी हवायत बात है तो वो नहीं मानता लेकिन समय सबको उन्नत करता रहता है अभी उसने जो जो कुछ पढ़ाई किया जो कुछ पाया अब सोचता कि ये मैं क्या पहले पहले वाला जो तू था रामकृष्ण उसका नाम है उसके माँ बाप यहाँ गीता कुटीर में काम करते हैं रसोई बसोई में संभाल वंभाल जो भी करते होंगे मैं पहले जो तुम सोचता था ये करूँगा उस समय वो अच्छा लगता था सच्चा अभी लगता है कि बबलू की सोच है ऐसे अभी की जो तेरी स्थिति है कोई एक समय आएगा देर सवेर तो आएगा मेरे पास बोले मैं अभी हूँ जो आप बताना चाहे बता दो मेरा ऐसे नहीं बताए कुछ समय लगेगा अवस्थाएं परिपक्व करती मनुष्य को जैसे वो क्रिकेटर लड़का हनुमान जी का दर्शन करना है पीछे लगा तो मंत्र दिया हनुमान जी का आभास हुआ रात को दस साढ़े बजे दो बंदर आ जाते हैं खा पी के पानी मानी पी के चले जाते हैं हनुमान जी जहां रहते हैं वो दृश्य भी दिखे तो इस साधन साधन को ज्ञान ज्ञान को बढ़ाता है तो सर्व सर्वोपरि साधन ये है कि जगत की जो भी स्थितियां हैं अवस्था है, वो सब बदलती है लेकिन जो नहीं बदलता वो परमेश्वर हमारा साध्य होना चाहिए चात कमीन पतंग जब पिया बि न रह नहीं पाए तो साध्य को पाए बिना साध्य क्यों रह जाए हमारा साध्य सच्चिदानंद प्रभु होना चाहिए नौकरी मिल जाए ये हो जाए वो हो जाए बहुत छोटी चीजें हैं ये हो हो के बदल जाती जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा उस सच्चिदानंद प्रभु में प्रीति हो जाए प्रभु का ज्ञान मिल जाए प्रभु में विश्रांति मिल जाए तो इसका उपाय सुंदर उपाय है कि हम किसी को बुरा न माने किसी का बुरा ना चाहें किसी का बुरा न सोचें तो बुराई रहित चित्त होने से स्वाभाविक हम भले हो जाएंगे भले काम करने से आदमी भला नहीं होता है कई ठग भी भले काम करते सेल्समैन भी भली भाषा बोलते प्रेम से बात करते चिटर लोग होते हैं वो भी बड़ी प्रेम से बात करते प्रेम से बात करने से आदमी प्रेमी नहीं हो जाता लेकिन बुराई रहित आदमी प्रेमी होता है भला करने वाला आदमी भला नहीं हो जाता बुराई रहित वाला भला हो जाता है कितनी सार बात तो एक ये दूसरा परमेश्वर के नाम का वाचिक जब ठों से जब करें फिर कंठ से जब करें फिर हृदय से जब करें उसके अर्थ में लगे ओम ओम ओम ओम अभी करो जो लोग बंबई में सुन रहे हैं अहमदाबाद में सुन रहे हैं जयपुर जोधपुर और कई जगह पर जो लोग अभी का सत्संग सुन रहे हैं आज से नियम पक्का कर लो कल का दिन बीच में परसों अक्षत्र तृतीया तो है तारीख को उस दिन क्या हुआ जब दस हजार गुना फल देगा ईश्वर प्रीति के लिए जप करो ईश्वर प्राप्ति के लिए जप करो अभी आए न जोत जलवा के गए मुरादाबाद की समिति और मुरादाबाद के भक्तों ने आशा रामायण पाठ का अभियान चलाया है जोत वाजते गाते ले जाते हैं दो दो साल बुकिंग होती है उनकी निष्काम भाव से सेवा करते हैं ज्योत ले जाते हैं जो जिसके घर में रखनी होती है वहाँ कीर्तन भजन करके ज्योत स्थापना होती है और वहाँ रोज पाठ और सत्संग होता रहता फिर दूस ग्यारह दिन के बाद दूसरी जगह पे तो हर परिवार में ग्यारह ग्यारह दिन का ये भजन कीर्तन ज्योत का कार्यक्रम है अभी ज्योत जलवा के गई इधर से नया अभियान कर रहे हैं फिर तो सद से सद फैलता है और सत्यतावरण से का संग आसान होता है एक परमात्मा है जिसकी सत्ता से मिथ्या हो हो के बदल जाता है मिथ्या उसको कहते हैं जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा सत उसको कहते जो पहले था अभी है बाद में रहेगा तो इस शरीर हमारा मिथ्या है लेकिन हम शरीर के पहले थे शरीर के बाद रहेंगे ऐसे शरीर के ऊपर दुख आया वो भी मिथ्या है उसको महत्व नहीं दो उसका उपाय खोजो जो धैर्य रखो अपने आप उसका प्रभाव कम हो जाएगा सुख आया उसमें डूबो मत बाटो दुख आया उसमें डूबो मत विवेक वैराग जगाओ ऐसे करते करते अपने सत स्वभाव में आ जाओ अपने चेतन स्वभाव में आ जाओ अपने साक्षी स्वभाव में आ जाओ अपने ज्ञान स्वभाव में आ जाओ यस्य ज्ञानमयम तप जिसका ज्ञान संयुक्त तप है तो एक तो बुराई रहित होना है दूसरा सभी को ईश्वर के नाते प्रेम करना है और तीसरा अपने छल कपट छूट गया तो झूठ कपट और लोभ लालच कम करके विश्रांति पाओ धन बढ़ाने में सुख नहीं है लेकिन धन का सदउपयोग करके परमात्मा विश्रांति पा फिर धन को बढ़ाना नहीं पड़ेगा अपने आप ठीक ठाक होता रहेगा धन बढ़ाओ सत्ता बढ़ाओ ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ लेकिन अंदर से शून्य होते जाओ तो क्या काम का इसीलिए भगवान वशिष्ठ जी महाराज अपने हृदय रत्न को कहते हैं कि हे राम जी संसार अति तुच्छ है उसके पीछे जो धावते हैं दौड़ते वे मूड उन मूर्धों की नाई जन्म विफल नहीं करना है जो सत स्वभाव है उसके लिए लगना चाहिए जो चेतन स्वभाव है तो राजा भरतरी गोरखनाथ जी के चरणों में लग गए राजपाट सब वैभव छोड़ दिया गोरखनाथ जी ने देखा भरतरी की तत्परता और विवेक बड़ा सबल है शिष्यों के आगे भरतरी की सूझ समझ का प्रशंसा किया तो पुराने शिष्य थे जराल भी आते हैं भभूत ही छाप थे कोई बोले गुरुजी ये तो अभी राजा हैं आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं जब परीक्षा लें तो पता चले भाग जाएंगे बोले अभी लेते परीक्षा भरत्री को बुलाओ हे भरत हमारे अखाड़े में वही रह सकता जो पहले लंगर की सेवा करने के लिए लकड़ियाँ करके आए बबुल का जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ काट के सिर पे बोझा उठा के खुद ही ले आना पड़ता है जो आ गया आप जिसने गलीचे से पैर नीचे नहीं रखा वो हाथ में कुहाड़ी लेके जंगल में जाए कितना ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना महत्व है गए दो शिष्यों को जो दंड थे उनको कहा अब वो जंगल में से जब आते हों तो एनीकट जो बनाए रास्ते में पानी रोकने के लिए पहाड़ उस पे हो तो तुम इधर से जाना उधर से आएगा धक्का मार देना लकड़ियाँ अपने को थोड़ी चाहिए लकड़ियाँ एक तरफ गिरे भरथरी दूसरी तरफ गिरे फिर देखो क्या होता है तो सीनियर थे जूनियर को जल्दी चमकता हुआ देखना भी पसंद नहीं करते थे तो उन्होंने धक्का भी अच्छी तरह से मारा बोझा तो, तो लुढ़क गया भरत्री ने ये सिद्धांत पक्का किया था किसी का बुरा नहीं चाहना किसी को बुरा नहीं मानना किसी का बुरा नहीं सोचना मानो कुछ घटा ही नहीं उठे लकड़ उठाया बोझा और चल दिया गोरखनाथ ने कहा देखो उस दिन कितनी समता है गुरु तो एक आध परीक्षा है कुछ और परीक्षा हो तब तो पता चले गुरु का एक कठोर परीक्षा लेते हैं इनके बुलाओ इनको भरत को भरत वे भरत को बुलाओ हमारा ये नियम है कि एक महीना मरुभूमि में नंगे पैर यात्रा करें खपड़ के सिवाय कंतान के सिवाय कुछ न रखें कहीं भी छाया का आश्रय नहीं ले ईश्वर के आश्रय छाया का आश्रय नहीं सुविधा का आश्रय नहीं मरने वाला शरीर है सुविधा के आश्रय आश्रय में क्या मरना असुविधा में रह के भी अंदर शांत रहना जाओ यात्रा करो भरत चल पड़े जेठ अषाढ़ महीना बैसाख जेठ तप्त तो मरुभूमि चलते जाए फोले पड़ जाएं, फोले फूट जाते बालू के दाने घुस जाते लेकिन गुरु ने कहा है बड़ी शांति भूख लगती भिक्षा मांग लेते लेकिन पेड़ के नीचे नहीं खाते वही मनुभूमि, नहीं कंतान मंतान जो सिर को लपेटा था बांधा था जता है वो मस्त कुछ दिन के बाद गोरखनाथ जी जो रास्ते जाते जाते अपने शिष्यों को ले गए के देखो जाया रहे अब मैं योग शक्ति से पेड़ पैदा करूँगा और पेड़ की छाया में देखो बैठते हैं कि कैसे भागते देख लेना तुम तो।, तो सिद्ध पुरुषों का जैसे आप सपने में वस्तुएं पैदा कर देते हैं संस्कारों से ऐसे वो संकल्प से वस्तुएं पैदा हो जाती मानसिक ऊंचाई वाले योगी कर सकते हैं तो पेड़ प्रकट हो गया मारू भूमि में तो पेड़ छाया पे, पे उनका पैर पड़ा तो मानवअंगारों पर पड़ा ऐसे कूद के दूर चले गए फिर सुख सुविधा देने वाले लोग सामने रख दिए उनके वहां भी रुके नहीं फिर गोरखनाथ जाके मिले कि भरतरी, तुमने आज्ञा का पालन किया है शिष्यों को बताया कि वो सम्राट है जहाँ तीन सौ और पैंसठ बबरची रहते थे बाबरची के साथ उनके सहायक रहते थे दिन गिनते थे कि आज वर्ष में एक बार हम राजा साहब को भोजन बना के खिलाएंगे संतुष्ट करेंगे ऐसे राजा भरत भिक्षा मांग के खाते नंगे पैर घूमते ईश्वर प्राप्ति की कैसी जग, तितक्षा सहन करने की कैसी ताकत तितीक्षा सहन करने से सिद्धियाँ आती हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है जब संकल्प करके कष्ट सह लेता है तो उसके मनोबल बढ़ता है परिस्थितियों पर, पर विजय पाने की ताकत आती है पीड़ोद्भवती सिद्ध है पीड़ा सहने से सिद्धियां आती हैं गोरखनाथ प्रसन्न हो गए भरतरी मैं प्रसन्न हूँ कुछ मांग लो बस गुरु जी कुछ नहीं चाहिए कोई भी चाहो तो पूरी कर लो बोले चाह ही तो जीव को सताती चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच कोई भी इच्छा दुख देती इच्छा ही तो ईश्वर के ऊपर आ पर्दा है बोले फिर भी कुछ मांग लो बोले गुरुजी कुछ नहीं चाहे अब दूसरे शिष्यों को ज्ञान प्रसाद देने के लिए भरत ने जरा गोरखनाथ ने जरा स्वर कठोर किया भरत्री हमारे यहाँ का नियम है गुरु कुछ देना चाहे तो शिष्य को प्रसाद रूप में वो स्वीकार करना चाहिए कुछ मांग लो तो भरत्री खूब मंद मंद हंसते हुए कहते गुरु जी ये सुई मेरे पास है और ये धागा ये कंतान फट गया इसको सीना है सुई में धागा परो देने की कृपा कर दीजिए मांग लिया ना गुरु की सेवा ले लिया सुई में धागा परो दीजिए मंद मंद मुस्कुरा के गोरखनाथ जी का तो हृदय ही जीत लिया के कैसा निष्प्रिय है अमेरिकी तो ऐसे की सब जर लुटा बैठे और फकीरी की तो ऐसे की गुरु के दर आ बैठे और कोई आवश्यकता नहीं कोई मांग नहीं कोई मांग नहीं तो तू जो तू है वो मैं हूं फिर गुरु की कृपा बरसी हो गया तत्व ज्ञान ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से दूसरी इच्छाएं सब मेरे गुरुदेव बताया करते थे एक आदमी आया मेरे कुएँ में बहुत गंदगी हो गई है सेवाल हो गया है लील हो गई है हरियाँ का पानी खराब हो गया महाराज ने बोला तुम तो मच्छियाँ डाल दे छोटी मोटी मच्छुया लील खा जाएगी हरी काई काई खा जाएगी काई तो सफा कर दी मच्छियों ने बाबा लेकिन मच्छियाँ बहुत हो गए बोले कछुए डाल दे कछुआ डाला तो मच्छियाँ से फिर बोले वो मच्छियाँ तो खत्म हो गई कछुए बहुत हो बोले अब कछुआ निकाल दे ऐसे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मतलब सत्कर्म करा तो मच्छियाँ डाला गंदे कर्मों की वासना मिटाने के लिए इसलिए सत्कर्म भाई जप करो नियम करो अनुष्ठान करो तो कई ऐसे अच्छे सुपात्र बच्चियाँ हैं जो अनुष्ठान करने आई मैं तो कहूँगा कि उनके माँ बाप कई बहुएँ भी आई हैं कई बेटियाँ कई दादियाँ जो भी माताएँ बहन जो लोग अनुष्ठान करने आए ये आम आदमी की अपेक्षा तो बहुत बहुत उन्नत है अच्छे हैं भागशाली है, है। रसोड़े वाले आश्रम वाले ध्यान रखना जो भी अनुष्ठान करते हैं तो उनके भोजन भोजन में जरा घी दूध ये वो जो भी सुविधा दे सको भगवान के रास्ते लगने वालों को अनुष्ठान वालों को रहने करने की भोजन चाजन की व्यवस्था कर देना नारायण हरी हरिओम हरी हरिओमि जपात सिद्धि जपात सिद्धि अनुष्ठान करते तो ये हल्की वासनाएँ और गंदगी चली जाती फिर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से दूसरी इच्छाएँ चली जाती जब दूसरी इच्छाएँ चली इच्छा गई और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो गई तो गुरु का उपदेश जरा सा मिला ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी चली जाती और ईश्वर तो अपना आत्मा है साक्षात्कार हो जाता है अनंत ब्रह्मांड व्यापी ईश्वर इश, तो मौजूद है लेकिन हमारी वृत्ति में ईश्वर आरूढ़ हो जाए जैसे वृत्ति में शत्रु आरूढ़ होता है तो द्वेष दुख होता है वृत्ति में काम आरूढ़ होता है तो हम काम हो जाते ऐसे वृत्ति में ब्रह्मानंद आरूढ़ हो जाए तो ब्रह्म सुख मिलता है तो फिर लगता है कि तो ऐसा भी नहीं कि ब्रह्म साक्षात्कार करने का कोई कोर्स है छह महीने में दो महीने में पूरा करके फिर चले जाएंगे नहीं उसमें तो मिला तो और और और वो छोड़ने जैसा नहीं है शिवजी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तजी भावना हाना। उस परमेश्वर साक्षात्कार का रस मिल जाता है फिर आदमी दूसरे छोटे मोटे में राष्ट्रपति एक बार में बन गए फिर क्या अपने पान की दुकान या स्टेनोग्राफी की चालू करेंगे क्या अपने राष्ट्रपति थे कुछ समय पहले वो पहले स्टेनोग्राफर थे अब राष्ट्रपति पद बने तो फिर रिटायर होने के बाद स्टेनोग्राफर का काम करेंगे क्या ऐसे ही जो साक्षात्कार के तरफ चल पड़ा ऊँचा <coughs> आ गई फिर क्या सी ए और बी और डॉक्टर कुछ नहीं बहुत छोटी चीज नीचे रह जाता सब आत्मवैभव ऐसा है आत्म सुख पाना चाहिए आत्म लाभ पाना चाहिए तुच्छ जगत की तू तू मैं मैं आपाधापी को सत्य मान के उसमें अपना जीवन खपाना नहीं चाहिए चलते फिरते भगवान का सुमरन और ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरे को आत्मा साक्षात्कार हो ऐसे दिन कब आएंगे कि मौत के पहले जिसकी मौत नहीं होती उस अमर आत्मा का ज्ञान हो Om वशिष्ठ बार बार विचार करें और ओंकार का जप करें ईश्वर प्राप्ति की लगन हो तो गुरु की कृपा नियम पच जाती कठिन नहीं है लगता है कठिन भगवान का दर्शन करना कठिन है मन चाह भगवान प्रकट करना कठिन है जैसे वो हनुमान जी को प्रकट करना चाहता है क्रिकेटर तो उसमें थोड़ी कठिनाई आ रही है। मन चाह भगवान चाहिए लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार है शास्त्र और गुरु बताते हैं आप स्वीकार कर लो तो आसान है वो भगवान की आकृति है तो वैसे तो अनंत ब्रह्मांड में भगवान है वो कोई विशेष आकृति हनुमान की राम जी की कृष्ण जी की लेकिन बाकी तो क्या है भगवान रहित है क्या तो ये तत्व ज्ञान तो आसान बिल्कुल आसान साकार भगवान को प्रकट करो फिर साकार भी बोलेगा तो वास्तविक में जिससे हूं वो आत्मा को जानो वासुदेव सर्वमिति हाँ पूरा करो हे राम जी बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्मतत्व सत्य स्वरूप है पर मनुष्यों से भूल गया है और जो असत्य अविद्या है उसको बार बार स्मरण करता है जो सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा उसको भूल गया जो असत शरीर है पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं उसी का चिंतन दिन रात करते जो छोड़ के मरना है उसी के चिंतन में मरे जा रहे जो मरने के बाद भी रहता है उसका ज्ञान नहीं उसका चिंतन नहीं बहुत ऊंची बात आईश भागवत में सुखदेव जी महाराज का पूजन करके परीक्षित राजा ने पूछा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए सुखदेव जी ने कहा जीवन काल में भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेना चाहिए भगवान क्या हैं कैसे उनका गुणगान करना चाहिए तस्मात सर्वात्म राजन जो सबका आत्मा बनकर बैठा है हे राजा हरि थे उस हरि के विषय में जान लेना चाहिए श्रोतव्य कीर्तितव्य से उसका श्रवण करो उसके कीर्तन करो गुणगान करो और उसका स्मरण करो श्रोतव्य कीर्तितव्य से सुमृतव्यो भगवत नाम और मृत्यु निकट हो तभी भी सब तरफ से अपना हाथ खींच लेना चाहिए भाव खींच लेना चाहिए उसी ईश्वर में टिकना चाहिए तो जो लोग अभी दिल्ली में अथवा देश के कई जगहों पर या विदेश में लोग जो सुन रहे हैं परसुम अक्षय तृतीिया है <coughs> अक्षय तृतीया के दिन का जप तप ध्यान कई गुना फल देता है और अक्षय तृतीया को उमा भारती गंगा बचाओ आंदोलन के लिए आमरण उपवास भी बैठने वाली है ऐसा समाचार भी मिला है गंगा किनारे बापू जी आशीर्वाद लेने को आना है बापूजी के पास मैं कमें तो बाहर एकांत में जाना चाहता हूँ प्लीज आप रुकिए मेरे लिए ऐसा वैसा संदेश आया कल रात को इधर आ जाएंगे जैसा भी हो मतलब अक्षय तृतीया को कोई शुभ काम करते हैं तो जब तब ध्यान सत्कर्म फलता है नारायण हरि तो कल का दिन आप ऐसे ही माहौल बनाए ताकि परसों का दिन आपका संयम साधना में बीते दस हजार गुना फल हो योग वशिष्ट पढ़िए ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़िए जीवन विकास पुस्तक पढ़िए और भी जिसमें भगवान को पाने की ललक झलक नारायण स्तुति जो लोग सुन रहे हैं ना नारायण स्तुति पढ़ना भगवान जिनको मिले हैं भगवान की एड्रेस भगवान के विषय में ज्ञान पाना है ना तो नारायण स्तुति में भगवान के विषय का ज्ञान है भगवान कैसे हैं क्या है नारायण स्तुति पढ़ते पढ़ते शांत हो जा ये आई है ना विदेश में सी की जॉब थी इसके पति ने बोला जाओ साक्षात्कार करो पति से फ़ोन पे बात नहीं करता कि मैं अपन बात करेंगे तेरा ध्यान इधर खींचेगा अभी बापू के पास ही डटी रहो इसके भाई परिवार वाले बड़े वकील वकील भी हैं इनको हम साक्षात्कार का चस्का लगाए काफ़ी कुछ प्रगति भी है खड़ी हो जाता है बहुत अनुभव हो रहे हैं अच्छे से क्या नाम ठाम है तेरा नाम जरा बता दे कैमरा के सामने हाँ मेरा नाम अमेरिका में जॉब करती थी जरा बता दे जोर से हूँ अभी बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं हाँ और कुछ महीने पहले बापूजी के आशीर्वाद से मैं अभी इंडिया में ही रुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छे अनुभव होते हैं हाँ पति क्या चाहते हैं मिस्टर? वो चाहते हैं कि मैं बापूजी जी की आज्ञा में रहूं और इस मार्ग में आगे बढूं। ये बात करती तो बोले नहीं मेरे से नहीं बात करो उधर आगे बढ़ू अपना काम पूरा करूँ ऐसा पति भी बड़ा मैं तो उसको धन्यवाद इसको इसको इतना प्यार नहीं करता हूं जितना इसके पति को करता नहीं तो आजकल के पति क्या चाहते हमारी सेवा करें हमारे ऑर्डर में रहे वो बोलते नहीं तू तो साक्षात्कार कर ईश्वर के रस्ते चलो ऐसा पति तो देवता है बेचारा नारायण हरी हरी हरि ओम हरी पति पत्नी को मदद करे पत्नी पति को मदद करे बाप बेटे को मदद करे बेटा बाप जो ईश्वर के रास्ते जाए दूसरे उसको सहयोग करे लाभ है इसमें ऐसा नहीं कि मेरे भाई के नहीं मेरे को रोकने में लगा और रोकते रोकते फैल हो गया मेरे को तो कठिनाई की उसने अड़चने करता था लेकिन हमने भी दम ज़्यादा मारा इसको तो दम नहीं मारना पड़ता मीरा को भी तो दम मारना पड़ा चलो दम मार के चलो या सहयोग से चलो ईश्वर की तरफ चलो कुल मिला के इसमें पति का पत्नी का पड़ोसी का मानवता का मंगल है संघर्ष में कोई सार नहीं देखो जो भी संघर्ष किया है आजकल नेता बोलते संघर्ष करो संघर्ष करो संघर्ष ये विदेशी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल लड़ाओ और राज करो संघर्ष करो सहूलतें तो पाओ नहीं नहीं साधन करके सत्य को पाओ संघर्ष तो कुत्ते भी करते रोटी के टुकड़े के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष तो कोई भी कर लेगा क्या बड़ी बात बिना संघर्ष के एक दूसरे को समझ के युक्ति से और फिर जरूरत पड़े तो उद्यम साहस ऐसा कि मैदान छोड़ के भागना भी है उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम ये छह सदगुण आप में होंगे तो परमात्मा देव मदद भी करते न मैदान छोड़ के भागना है न मैदान के आगे घुटने टेकने न मैदान के मजे में अपनी जिंदगी खराब करना है मैदान में मिल गया चलो मजा लेंगे मजे से जिएंगे तो मरोगे नहीं क्या <laughs> मजे से जीने के लिए जन्म नहीं मिला है आरे मज़े फीके हो जाएं ऐसे परम पुरुष परमात्मा का आनंद और ज्ञान पाने के लिए जन्म मिला है मज़े से जियेंगे मजे से खाएंगे मजे से रहेंगे मजे ही सजे हो जाते हैं हर हाल में मजे में रहेंगे चाहे मज़े से सुविधा हो चाहे असुविधा हो वाह वाह देखा जाएगा बड़ी से बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहो क्या हो जाएगा आप मुसीबतों के सिर पर पे पैर रख लोगे बड़े से बड़े आप यश के लिए तैयार हो बड़े से बड़े यश के लिए लालायक मत हो ईश्वर के लिए जियो बस ओम हरि ओम ओम ओम अपना तो यही है घूम फिर के ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम, ओम। <laughs> जय हो महाजार हो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 प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी ओम ओम फिर से याद दिलाता हूँ जो देश विदेश में सुन रहे हैं वेबसाइट के द्वारा और साधनों के द्वारा वे याद रखें कि कल का दिन बीच में आज चार तारीख है कल पांच परसों छ तारीख है त्रेतादि युग का आदि तिथि है और भगवान परशुराम और अवतारों का प्रागत्य दिन भी उसी दिन है अक्षय तृतीया है अक्षय फल होता है जैसे सोमवती अमावस्या और इसे अक्षय तृतीया का बड़ा प्रभावशाली पर्व है तुम तो ईश्वर की प्राप्ति का संकल्प अभी से करो अक्षय तृतीया को हमारा काम बन जाए हनुमान जी वाला भी सोचे रात को 10 बजे ग्यारह बजे बंदर आ जाते एक, दो खा पीके चले जाते लेकिन मंदिर के रूप में हनुमान जी हो प्रकट हो जाओ ना काय को ऐसा करते हो महाराज ऐसा जरा प्रेम पूर्वक आज से कहना चालू कर दो अक्षय तृतीया को बना लो अपना काम हनुमान <laughs> जी वाले हनुमान जी का दर्शन कर लो गुरु वाले गुरु जी का ज्ञान पालो गुरु का दर्शन कर लो गुरु तत्व का दर्शन कर लो कुल मिलाकर अपने जीवन को भगवत रस से शराबोर कर दो ओम हरिओं ओम नारायण हरि राम राम